शिवपुराण वायवी संहिता वायुदेवता कहते हैं महर्षियों अब यह बता रहा हूं कि जगत की वागार्थात्मकता की सिद्धि कैसी की गई है छह अध्याओं मार्गों का सम्यक ज्ञान मैं संक्षेप से ही करा रहा हूं विस्तार से नहीं कोई भी ऐसा अर्थ नहीं है जो बिना शब्द का हो और कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो बिना अर्थ का हो अतः समयानुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों के बोधक होते हैं प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से दो प्रकार का है उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं उनके जो शब्द में विभूति है उसे विद्वान तीन प्रकार की बताते हैं स्थूला सूक्ष्म और परा स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है जो केवल चिंतन में आती है वह सूक्ष्म कही गई है और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहा गया है वह शक्ति स्वरूपा है वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है वही शक्ति तत्व के नाम से विख्यात हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है उसी को कुंडलनी कहा गया है वही विशुद्धाध परा पाया है वह स्वरूपतः विभाग रहित होती हुई भी छह अधों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है उन छह अध्वाओं में से तीन तो शब्द रूप है और तीन अर्थरूप बताए गए हैं सभी पुरुषों को आत्मशुद्धि के अनुरूप सम्पूर्ण तत्वों के विभाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं वे सम्पूर्ण तत्वकलाओं द्वारा यथा योग्य प्राप्त है परा प्रकृति के जो आदि में पाँच प्रकार के परिणाम होते हैं वे ही नृवृत्ति आदि कलाएँ हैं मंत्राध्वा पदाध्वा और वर्णाध्वा ये तीन अध्वा शब्द से संबंध रखते हैं तथा भुवनाध्वा तत्वाध्वा और कलाध्वा ये तीन अर्थ से संबंध रखने वाले हैं इन सब में भी परस्पर व्याप्य व्यापक भाव बताया जाता है संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप हैं संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं वे वर्ण भी भुवनों से व्याप्त है क्योंकि उन्हें में उनकी उपलब्धि होती है भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है क्योंकि उनकी उत्पत्ति ही तत्वों से हुई है उन तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध है अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे दूसरे भी जो तत्व हैं वे सब के सब कलाओं द्वारा यथा योग्य व्याप्त है परा प्रकृति के जो आदिकाल में पांच परिणाम हुए वे ही निवृत्ति आदि कलाएं हैं वे पांच कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त हैं अतः पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है वह विभाग रहित होकर भी छह अध के रूप में विभक्त है शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से हुआ है अतः जैसे घड़े आदि मिट्टी से व्याप्त हैं उसी प्रकार वे सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त हैं जो छह अध्वाओं से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है पांच तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है नृत्य कला के द्वारा रुद्रलोक पर्यत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अभ्यक्त की सीमा है वहाँ तक की सोच की जाती है मध्यवर्षनीय विद्या कला द्वारा उससे भी ऊपर विद्वेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांत कला के द्वारा अध्वा के अंत तक का शोधन हो जाता है उसी को परम व्योग कहा गया है ये पाँच तत्व तो बताए गए जिनके संपूर्ण जगत व्याप्त है वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए जो अध की व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्ध से वंचित रह जाता है उसके फल को नहीं पा सकता उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की के ही प्राप्ति कराने वाला होता है शक्तिपात का सहयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है शिव के जो चिस्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है उस कारण रूपा आज्ञा के सहयोग से ही शिव संपूर्ण शिव के अधिष्ठाता होते हैं विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता यह विकार की प्रतीति माया मात्र है न तो बंधन है और न उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है शिव की जो अभ्यविचारिणी पराशक्ति है वही सम्पूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है वह उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषता उनके उन उन विलक्षण भावों से युक्त है उसी शक्ति के साथ शिव गृहस्थ बने हुए हैं और वह भी सदा उन शिव के ही साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती हैं जो प्रकृतिजन्य जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है शिव शिवकर्ता है और शक्तिकारण यही उन दोनों का भेद है वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही दो रूपों में स्थित हैं कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष रूप में ही उनका भेद है अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समावेत है जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं है उसी प्रकार चिस्वरूपणी पराशक्ति शिव से अभिन्न ही है यही सिद्धांत है अतः शिव परम कारण है उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्यभेद से महामाया माया, माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति इन तीन रूपों में स्थित हो छह अध्वाओं को प्रकट करती हैं वह छह प्रकार का अध्वा वागर्थमय है वही सम्पूर्ण जगत के रूप में स्थित है सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं